इसमें स्वयं ज्योतिष्यवहारों सर्व विषय मनाली उपाधिजनिता स्वयं ज्योतिषवादी व्यवहार है आमोक्ष काल पर्यत सब कुछ अविद्या विषय की होता है मनाली उपाधिजनित है सिद्धांत आप गाते उस पर प्रमाण क्या है ऐसे मानने में जब कोई दूसरा है तभी क्या होता है अन्यो अन्य पश्चियत कोई अन्य अन्य ही हो जाए तो तो कहना ही क्या अन्य जीव अन्य सा हो जाता है तभी तो वहां पर ही दूसरा एक दूसरे को देखता है तब एक को पर से प्रकाश से उसको स्वप्रकाश पर स्वयं प्रकाश से हो जाता मात्रा संसर्गस् भवती दूसरी श्रुति मात्रा संसर्गस्तु अस्य संसर्गस्तुवी मात्रा मैंने दृश्य दृश्य का संबंध जो है इस आत्मा का विषय के साथ संसर्ग होता नहीं है मात्रा असंसर्गस्तु परिचे कर लेना वास्तव में इस आत्मा के साथ में विषय का कोई संसर्ग दृश्य का कोई संबंध ही नहीं होता यत्र हैत्मा मंत्र है जहां तत्व ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया वहां वह किससे, किसको देखेगा अर्थात किस से किसी को शब्दार्थ दृश्य विशेष विज्ञान का भाव है अधितिया भाव व्यवहार नास्तिक द्वितीय का भाव हो गया तो व्यवहार भी नहीं रह गया सुशक्ति में आतो द्वितीय पर संभव तो इसलिए ये सारी बातें जब कही जाती है किन के लिए भी बातें कही गई मंद ब्रह्म विधान निकात्लिए मंद्रपी न तो गतिम संविदी मंद ब्रह्म विदा मन उनकी बुद्धि कितनी मंद है ब्रह्म के बारे में ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्म विद्या गुरु सब्र श्रद्धा मनी पर भी बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान नहीं है ऐसे लोग इस तरह की आशंका करते।, है करते हैं है की करते मन बुद्धि वालों आशंका ना मुख्य जो है एक के मुख्य अन्य केवला है ना अमर कोश् करते हैं इसलिए मुख्य आत्मा का तो जो ज्ञान जिसको है वह कभी ऐसे आशंका नहीं कर सकता पूर्व पक्ष कहता है फिर इस मंत्र में विशेषण क्यों दिया नंसती अत्र पुरुष स्वयं ज्योति विशेषण अनर्थकम भवती उदाहरण का चार थी नौ इसको शंका स्वयं ज्योति शब्द पर पुरुष का विशेषण क्यों दिया गया हर एम पुरुष स्वयं ज्योति यह विशेषण अनर्थक हो जाएगा एक देशी जवाब देगा फिर मुख्य सिद्धांत न के बाद अत्यल्पमित मुझे अरे आपने बहुत कम दोष अर्पण कर दिया विशेषण व्यर्था दोष जो आपने दिया ये कोई खास दोष ही नहीं है अत्यल्पमित मुझे ये तो आना चाहिए छाने गाली अन्य शनों को लेकर और भयंकर दोष दे सकते हो आपको तो परिचन हो गया क्योंकि अन्य प्रश्न में क्या बोला कि ये जो इस के अंदर छोटा सा आकाश है उसके अंदर जाकर के आत्मा सोया है दोस्त तो दो यदि अंतर्दय पर स्वतरान स्वयं ज्योतिष बाधित जब अंतर हृदय के अंदर परिच्छन करने लग जाएगा तो स्वयं ज्योतिष स्वतः बात हो ही जाएगा ऐसा आपको और दोष देना चाहिए था विशेषण व्यर्थता दोष नहीं बल्कि स्वयं ज्योतिष का बाद दोष भी दे सकते हो आप पूर्व पक्ष का सत्य बहुत बढ़िया आपने तो हमारी बात कह दी है हमारे सपोर्ट कर दिया ना आप तो समर्थन कर दिया हम तो ये कहना चाह रहे थे आप तो स्वयं ज्योति नहीं है आपने खुद ही हमको पाठ पढ़ा दी भाई वहां से ऐसा परिचण हो जाएगा आत्मा आपका परिचन वस्तु कभी भी सर्व्यापक के समान प्रकाशमय नहीं हो सकता घटादी के समान न आत्मा न बन जाएगा स्वयं ज्योतिर्न बोति पर गंजा हनुम तूर्वश सत्यामे अय दोषो बिल्कुल सही है यह दोष जरूर है यद्यप्रिया के के स्वप्ने केवलतया स्वयं ज्योतिषेन अर्धम तबनीत भारसे न यद्यपि तो सत्य ही है तथा तो स्वर में मन का अभाव हो जाने के कारण आत्मा के स्वयं प्रकाशत्व में प्रतिबंधक आधा दूर हो गया स्वप्न में मनस्वभावे में। आंदिरी में साफ है पांच पंक्ति केवलता मैने मनस्वभावे न इसे स्वप्र से क्या लेना पड़ेगा सुशक्ति में न मन नहीं रहता है स्वप्र में तो मन रहता है मन मन क्या सुश्ट्य। सुश्ट्य में कहता है, मन का स्वयं दुष्ट की सिद्धि में आधी भारत तो दूर उतर गया आत्मा इस में प्रतिबंधक जो था वह कौन था मन ही प्रतिबंधक था वो अब आधा भारत तो उतर गया क्योंकि मन के रहने तक आत्मा स्वयं प्रकाश तो पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं हो पाता है प्रतिबंधक आनंदगिरी में स्पष्ट है पूर्व प्रश्न आनंद यदि स्वयं ज्योतिष बोधना मनादि अभाव नापेक्षित हो यदि आपने कहा था ना मनादि उपाधि को लेकर आत्मा में स्वयं हो जाता है मन के अभाव की जरूरत नहीं है आत्मा की स्वयं की सिद्धि दीपक के अभाव या सूर्य के प्रकाश स्थिति के लिए जरूरत नहीं दीपक रहने पर भी वो सिद्ध हो जाता है उसी प्रकार से मन के अभाव के बिना भी आप तो आत्मा में स्वयं प्रकाशित कर सकते हैं आपने जो कहा उस पर पूर्व पक्ष यदि स्वयं ज्योतिष का बोधन करने के लिए मनाली के अभाव अपेक्षित नहीं है संभव तो तो जागृत में क्यों नहीं बोध करवा रहे हो आप स्वप्न के प्रकरण में ब्रदारण का मंत्र आया अत्र एयम पुरुष स्वयं ज्योति किस प्रकरण में स्वप्न के प्रकरण में जागृत भी क्यों नहीं कर रहे इस बात कि तो मन रहता है तो अत्र स्वप्नवाच विशेषण अनर्थकंक सिद्धांत विक विशेषण बलात् विशेषणस्य मन स्वभाव से आदेशता उतर विशेषण से गतिमात्र विशेषण दोस आध्याश अनर्थक है उस मन के अभाव को सिद्ध करना चाह रहे हैं आप मनसो अभाव सिद्ध करने के लिए इच्छित यहां अथवा विशेषण के प्रयोजन क्या यह तुम पूछना चाहते हो विशेषण का क्या प्रयोजन है गतिमात्र प्रयोजन मात्र दो नंबर टिप्पणी अविद्योपादान को मनाधि निमित्त का नंबर टिप्पण देखिए गति दी करता फल संबंधी प्रयोजन पूछना है प्रयोजन क्या है गति गतिमा प्रयोजन मात्र तब पहला वाले तो नद्य मनुष्य अभावी कार्य अंतर हृदय परिचे से तत्व या न हो तो भी अंतरहदयाश में जाकर सोया है आत्मा ऐसे मंत्र कहता है तो स्वतः सिद्ध हो गया वो परिच्छि है मन का अभाव होने पर भी आत्मा में परिचिनता हेतु को लेकर के आप उसको सिद्ध कर सकते हो स्वप्रकाश कि नहीं है ठीक नहीं मन हो या न हो तीनों अवस्था में परिच्छता ज्ञापन हो रहा है जागृत में मन है इसलिए आपको पूर्व पश्चात कहना है मन जब तक है तब तक हम उसका नहीं कर सकते और सिद्धांत ने कहा दीपक का मन करते भी हम सिद्ध करेंगे कोई नहीं पूर्व कहना था जागृत मन है, में भी मन है। यहां स्वयं प्रकाश नहीं होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता में भी, भी उपाधि में आपका परिचिन भी सिद्ध हो गया क्योंकि कहाता पूछा गया तब आपने कहा हृदय काश में जाकर के बैठा हुआ है मैंने आत्मा परिचिन आ गया जो परिचिन है वो स्वयं प्रकाश नहीं हो घटवत। घटव अत में भी मन के अभाव होने के बावजूद सोने के कारण से परिचिन हो गया परिचिन होने से स्वयं उपाधि घुस गया उपाधि कौन है हृदय उपाधि है ना पहले तो मन भी उपाधिया परेशान कर रहे थे और हृदय भी उपाधि परेशान कर रहा स्वयं ज्योतिषोधन असंभवाद विशेषण आन तुल्य विचनेका तपरिच्छेदो अधिको उन्नता इति सिद्धांत परिचेद्रयोग टिप्पण है नंबर अधिकोन्नत अधिक विरोधी और अधिक विरोधी परिच्छेद पर, मन इतना विरोधी नहीं है जितना परिच्छेद का परिच्छेदी हो जाए इसको तरप के धरो ने समझा लिया सुतरा सुतरा तरप प्रत्ये नाम स्वयं ज्योतिषाश्रुत वास्तव से तनाशन युत लेंगे वास्तव में उसके स्वयं ज्योष का बाद ही कोई नहीं कर सकता यदि स्वप्ने अंतरदया का सत्वात सम्यक जो स्वयं ज्योतिष बोधयुम न शकम यद्यपि में, में होने के कारण से तुल्य दोस्तुल्य तथा स्वप्न रहे हैं अभावि में हर्द्याकाश के भीतर में घुस तो जाता है है सम्यक कराना संभव नहीं मन का अभाव होने से बोधन प्रतिबंधक से अर्ध्य अभाव उस स्वयं ज्योतिष बोध कराने में जो प्रतिबंधक था आधा प्रतिबंध घट गया जागृत में क्या है और स्वप्न में क्या हो रहा है मन भी बालक है और जागृत में वो आत्मा का है तभी हृदय में ही है स्वप्र काल में भी हृदय में ही है काल में भी हृदय में ही है तीनों अवस्था में जीवात्मा को अंगुष्ट मात्र सन्निविष्ट कर है ना अंगुष्ट मात्र करके हृदय बैठा रहता है इसे कोई भी अवस्था हो इसलिए एक बाधक तो जो परिच्छेदी परिच्छेद तो है। है तो मन, जो मन नहीं मन तीनों अवस्था में रहता है क्या नहीं इसे जागृत में दो बाधक है एक तो मन और दूसरा हृदय रूपी परिच्छेद स्वप्न में भी दो बाधक है मन है। में एक ही परिछेदको रहते हुए भी, भी। पूर्व कहना है इस पंक्ति से सत्यम एवं अयन दोषो यद्यपिवप् केवल दिया आधा भारने मन के अभाव हो जाने मात्र से में एक परिच्छेदकता नाम का एक दोष रह जाता है उसको लेकर में बाधा आती है के तो कोई आपत्ति नहीं रह गया चेतना तो सिद्धांत ऐसा होता है ऐसा मत कहो एक और बाधक भी है वहां उस हृदय में जो सोते वक्त भले मन नहीं है क्या कहा उस थि नाम का नाड़ी है उस नाड़ी में बैठा बोलती है जाएगी ना? पहले में हृदय और मन जागृति में स्वप्र में भी हृदय और मन में क्या है? हृदय और पुरी नाड़ी, जो आगे ना तब भी आधा बार कहा उतरा तुम्हारा तथा एक नंबर डिप अतः यदा सशक्त होती यदा न कसचन वेद हिदा नाड़ सहसा हृदया प्ररीतथम अभिप्रतिंदे अभी अभिप्रतिंदे प्र, ता भी प्रत्यवस्य प्रत्येक एक हृदय पुंडलीकृत्यता हृदय को पिवेष्टन करता हुआ एक नाडी है जिसका नाम है पुरीतप को तथा मैंने व्यक्त कर दिया जब साध्वी सोया है और जब किसी चीज को जानता नहीं है हिता नाम एक हिता नाम का नाड़ी है उससे निकलता है अंदर घुस करके अथवा दूसरा है क्या है? सत्तर हजार नाड़ियों में से हृदय निकलता है उनमें से एक नाड़ी का नाम है उसमें अभी प्रतिष्ठन है सत्तर हजार सार नाड़ियों को छोड़ छाड़ करके ये क्या करता है उन सब करके उनमें जब रहेगा तो जागृत में इसलिए वो हजार सौ प्रतिशत मतलब बहत्तर हजार नाड़ियों से निकल गया प्रत्येक कहा शेते, गया पूरी तथी शेत में जाकर घुस हो गया ऐसी श्रुतियों में कहा हुआ है इसे वहां एक और उपाधि ना नहीं भले मन नहीं है लेकिन दूर तो तो हो गया केवृदे भी प्रतिबंधक रहेगा तब कहते नहीं नहीं वहां एक हर नया प्रतिबंधक इतना ही अंतर है पहले दो में मंथ अवस्थाओं में और अंतिम अवस्था में पुरना प्रतिबंधक है टीका में शेष बोधन सुषिप्त भविष्य प्राय करिप्त भाव आश्रत सम्योधन विवक्षणी नुमारे मत के अनुसार तो सुषिप्ति में सबका भाव मानना पड़ेगा और उसके आधार पर सम्यक बोधन विवक्षित कहनी पड़ेगी लेकिन वह संभव नहीं है तो तथा भी बहुप्रतिबंधक से वहाँ भी बहुत सारे प्रतिबंधक है तथा सुषिप्ते तथा स्वप्न अपनी चेत सर्वभारिया तदा स्वप्ने अर्धभार अभिप्राय वर्णय शक्य थे नस्थित यदि में सर्वभार का अपने होता तब तो स्वप्न में अर्धभार का अपने ना आप कह सकते थे लेकिन वह संभव नहीं है अत विशेषण तथा अनर्तज्ञ इसलिए ऐसी वस्तु आपका जो कल्पना मन का भाव की सिद्धांत बदारे और उतरे से व्यवस्था हो, हो जाएगा वह कल्पना ठीक नहीं है तो अवस्था में विशेषण अनर्थक रहेगा ही तब कदीत नाड़ी संबंधात भाषण है नाड़ी संबंधा तत्रापि पुरुष स्वयं ज्योतिष में न अर्धभार अपने अभिप्राय मृष्ति में भी पुरी तति में नाड़ी के संबंध से पुरुष का स्वयं ज्योतिष में अर्धभार का अपने अभिप्राय अपने किया वह व्यर्थ ही है है। फिर आप ही बता दो ना इस विशेषण का क्या प्रयोजन आप ही बताओ अंत हार पूछ रहा है कथम तर्री अत्र स्वयं ज्योति यहां स्वयं ज्योति विशेषण जो किया गया और अत्र जो है वह किस लिए है बताओ भी सीधा सिद्धांत सी जवाब नहीं देगा पहले एक देशी पहले पलिस जवाब देता है अन्य साखात्पाद अनपेक्ष क्यू शंका कर रहे हो अरे ये पंक्ति कहाँ आया है अत्रुष स्वयं ज्योति ये मंत्र का टुकड़ा कहाँ का, का आप पढ़ क्या रहे हो प्रश्नोपनिषद भी फिर का दो। ये भी पूछो। क्या है अन्य शाखा के ही भिन्न है कोई लेन देन नहीं अब उसको तुम यहां चर्चा फालतू तो कर रहे हो किस प्रकार में लाकर के ऐसे वेदांत एक विषय वेदांत नहीं एक विषय टालने की कोशिश कर रहा जब आप ठीक से ना दे करके तब पूर्व पढ़ाता पढ़ा नहीं तत्व सकल उपरिषद मिलकर एक बात इसे हम कहीं का कहीं भी संग उठा सकते हैं प्रसंग हानि चाहिए बस किसी भी प्रषद का मंत्र ला सकता हूं मैं आत्मा का है है ना कौन है, कौन इस है। है तो है, है तो बात कहा तो प्रकाश कैसे होगा इसलिए आत्मा भी स्वयं प्रकाश कृपया तो विचार चल रही थी अतिविधित हमारे यहाँ शंकल लाना उचित नहीं है ऐसा मत कहो पूर्व प्रश्न जवाब देता है अर्थिक सकल वेदांत वाक्यो में ब्रह्म सूत्र पीछे दिया एक नंबर टिप्पणी तीन तीन एक सर वेदांत प्रत्यम चौदराध्य विशेषा सकल वेदांतों के द्वारा जो ज्ञान दिया जाए जो प्रत्यय है वो एक है चौदराद्य विशेषा विधिया कारण से इत्य भी वहां सिद्धांत दिया गया है अर्थ एक पदार्थ का कथन करना समस्त वेदांतों में इष्ट एक ही आत्मा सर्व वेदांता नाम अर्थ विजिज्ञा सकल वेदांतों में एक ही आत्व पदार्थ जानने के लिए इच्छित है और बोध कराने के लिए भी इच्छित है गुरु लोग इन सकल उपनिषदों में क्या बोध कराना चाहते हैं एक आत्मा का ही और शिष्य लोग इन उपनिषदों में क्या जानना चाहते हैं एक आत्मा को ही इसलिए जब विषय एक है तो समान प्रसंग को लेकर के हमें आशंका करते तो कोई गलत नहीं है तो युक्ता वक्तुम इसलिए उचित है इस स्वप्न में आत्मचु का कथन करना अनुचित नहीं है उपत्ति वक्तुम युक्ता इस युक्ति को कथन करना बिल्कुल उचित है श्रुत यथार्थ तत्व प्रकाश करता श्रुति चाहे वो बृदंड हो चाहे मुंडक का हो चाहे पृष्ठ हो चाहे ईश चाहे कोई भी श्रुति हो वह यथार्थ तत्व का प्रकाशन करता है का कर प्रकाशन नहीं कर सकता तब असली सिद्धांत या बायतरी सुनु श्रुत्यर्थम यदि ऐसा है तो सुनो श्रुति क्या कहना चाह रही है श्रुति का अर्थ तुम सही से समझो इसका तो तक हम त्याग दोगे पूरा अभिमान को त्यागना पड़ेगा अहंकार रहित होकर जो सुनेगा वही श्रुति को सही सही समझ सकता है अहंकार से युक्त तो होकर सुनता है यही तो समस्या है विद्यार्थियों में जो इतनी अहंकार हो जाती है विद्यार्थी तो इसलिए वेदांत समझ ही नहीं पाता अहंकार सबसे बड़ा बात कि मैं बढ़िया पढ़ता हूँ मैं बढ़िया समझता हूँ मेरे जैसा दूसरा नहीं कि अहंकार आ गया ना तो आदमी वो उसको वेदांत नहीं आएगा भले शब्दार्थ ग्रहण करते रहेगा वेदांत नहीं समझ सकता और जो दूसरा अच्छा पढ़ रहा है उसको देखे जलने वाला उसको भी नहीं होगा दोनों को नहीं होगा चले और द्वेष दिवेश दोष आ गया है ना और अभिमानी, अभिमान ही अभिमान रूप दोष आ गया दोनों ही गए गड्ढे में दोनों को कुछ नहीं हाथला फिर निरभिमान हो करके चाहे कोई चले ना चले हमें कोई लेन देन नहीं है हमें अपने स्वरूप चिंतन करने आए स्वरूप के श्रवण करने आए हैं वो हमें ध्यान देना चाहिए अन्य चीजों पर नहीं कहते सास्करम ऐसी कि नतु ना वर्ष न तो अभिम वर्षशतेना श्रुत ज्ञात शक्य से पंडित मन या जबरदस्त कहींज सौ वेदांत शुन रहो एक गुरु से या हजार गुरु से सुनो कुछ नहीं होने वाला वर्षशतेना श्रोत्यर्थ व्या तुम सर्वे पंडित मन न शक जितनी भी पंडित अपने आप को मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा सौ साल तक भी कोशिश कर लें अभिमान पूरक इस श्रुतर्थ को जानने को वे नहीं जान सकते हैं हर लोग पंद्रह साल से पढ़ रहा हूं पंद्रह साल से आप क्या जानते हैं हमको कुछ नहीं समझते आप हमको तो पंद्रह साल से जान सोच रहा हूँ समझ रहा हूं मैं ब्रह्मा से जानता हूं इतनी अभिमान है तो क्या उसको वेदांत तो है? अभिमान सब अभिमान है वर्ष कर शक्य थे भले ही आप अपने आप को बड़ा पंडित मान लो सर्व ही पंडित मन ही अपने आप पंडित मानने वाले कोई भी व्यक्ति सर्व ही कह दिया को ले लिया इसमें ठीक है महाराज हम तो फिर अभिमान छोड़ के आपके शरणागत हो रहे हैं आप हमें बता दो क्या असली कहता है जी तो तो तो नाड़ी शु स्व तत्सबंध अभाव तथा तो तो विविच दर्शित हम शक्य थे कि आत्मसंत न बांटते क्योंकि भाई देखो जिस प्रकार से यह मान्यता है कि आत्मा का किसी भी उपाय से कोई संबंध नहीं है तो हृदया काश से कहां से संबंध हो जाएगा उसका पूरी तकनाट संबंध कैसे होगा हृदया काश है कि नाड़ी शु स्व सोते हुए वक्त भी तत्सबाव उन उपायों के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है तत्विवीच इसे उनसे अलग करके दर्शितुम शक्ति आत्मा को दर्शाया जा सकता है यदि आत्मा स्वयं ज्योतिष आत्मा का स्वयं ज्योतिष का ज्योतिषा नहीं हो सकता है तो उच्चता अरे मुख्य श्रुति कार्य का अभी आप बता रहे हो ये पहले क्यों नहीं बता रहे इतनी शास्त्र करके लास्ट में क्यों बता रहे पक्षांतर आशंका से आपने पक्षांतर के आशंका उठाया उसका निराकरण करके अंत में ऐसे बात की बोल रहे हो क्यों तो पांडित्य विमानवतो जान के सब किया प्रक्रिया भाषाकार ने आप किंचित विमान को लेकर पकड़ने की चेष्टा करते हैं वो आप नहीं कर सकेंगे पांडित्य विमानवतो यथावध अर्थबोध अनधिकारा पांडित्य के अभिमान करने वालों को श्रुति के यथार्थ अवबोध करने में अधिकार ही नहीं रह जाता मानवतार तो चिकित तो नाना पक्षा निराकर इसे जान करके ऐसे लोगों के अभिमान को दिखाने की दृष्टिकोण से अनेक पूर्व पक्ष के रूप में उनको दिखाया गया है और प्रत्येक का निराकरण कर दिया वक्तुम सर्वम अभिमान निरस्य इत्यादि इसलिए कहा गया संपूर्ण अभिमान को त्याग करके ही व्यक्ति से समझ सकता है स्वयं अनिशंक्यता कारण क्या है कि स्वयं जो के बारे में तो कोई शंका ही नहीं करनी चाहिए और उस पर कोई शंका कर रहा है का मतलब निश्चित रूप से श्रुति का अर्थ नहीं समझ पा रहा है तो उसके अंदर कोई दुराग्रह है के है ज्ञापन तभी हो जाता है जब व्यक्ति किसी बात पर दुराग्रह करता है यह पूर्वाग्रह से ग्रस्त है।, है ऐसा कोई कह रहा है इसका मतलब है वो मान नहीं रहे ना जो परंपरा से गुरु ने समझा रहा है उसको मानने को तैयार नहीं है ऐसा नहीं ऐसा है बोल रहा है इसको समझ लो दुराग्रह कर रहा है दुराग्रह करने का मतलब उसके अंदर किसी बात को लेकर के अभिमान है अब वो अभिमान टूटने जा रहा है और टूटने देना नहीं चाहता तभी विरोध करता है यही तो समस्या ना अहंकारो प्रभु सुप्तम प्रभा अहंकार चाहता नहीं टूटना बने रहना चाहता अज्ञानी बने रहना चाहता जहां अहंकार टूटने लगेगा अपनी दुराग्रह पूर्वाग्रह को लेकर विरोध करना शुरू कर एक बार बता एक ब्रह्मचारी था इसका नाम रामस्वरूप हरिद्वार में शुरू शुरू पढ़ाने लगा था अब हिंदी में हम लोग बोलते हैं तो कभी आप भी बोल देते हैं आप आइए आप जाइए और कभी मुँह से निकले तुम आजा, जाओ आ जाता है एक वचन भी एक बार उसने कह दिया तो इतना गुस्सा हुआ वो वो कहने मेरा बाप ने भी कभी तुमरी कहा आप कैसे करके चला इतनी अभिमान होती है आदमी क्या समझे तीसरे कहते हैं स्वप्न आदि में हृदय उपाधि हो चाहे मन उपाधि हो चाहे पुर्त उपाधि हो चाहे कुछ उपाधियां हो आदि के आदि आकाश आदि सत्री तथा संबंध प्रतीत भाव वास्तव की प्रतीति ही नहीं, हो, हो, हो, हो। नहीं होती विद्यमान सियापी अविद्यमान तुल्यत्वेन किन जैसे विद्यमान होने के समान ही जिन उपाधि के कारण से पहले आपको रज्जु में सर्प दिखाई दिया और भी किसी तरह से आपको रज्जु का ज्ञान होने के बाद उपाधि उपस्थित हो तो भी आपको सर्प दिखेगा माना इसलिए कहते हैं कि देखो विद्यमान होने पर भी अविद्यमान तुल्य हो जाते वो आत्म केवल प्रकाश दर्शना छ कि आत्मा केवल है और प्रकाश स्वरूप है संधनियम मनुष्य मनसो ना एवं मनुष्य सत्य पे इसे मन के अभाववादी के द्वारा भी मन का होने पर भी इस प्रकार से सं को बोध कराना ही होगा तस्वीर वासनामय गज दुर्गा विषेतया परिणाम आदि क्योंकि वह मन अपनी वासना में विद्यमान वासना को लेकर वासना में हाथी घोड़ा आदि बना हुआ है परिणाम को प्राप्त हो चुका है दृश्य भी है तो तो भेदेन, निश्चित रूपेण, मन और मन का दृश्य सारे चीजों का दृष्टा उस मन से भिन्न जरूर होगा ऐसे विवेक से श्रुति और स्वप्रकाशत्व बोध्य ऐसे विवेक करता हुआ श्रुति ने स्वप्रकाशत्व का बोध कराया है यही सही निर्णय अपने मन में रखना चाहिए मनस्विद्यामित विशाल गज दुर्गा रूपेण अभिव्य अभिव्यक्त वासनावत तरी जागृतिव वा त अहंत ये प्रतीति सै न इदंतया अतः तब तो पूर्व पक्षी सकता है एक आशंका ला सकता है क्या आशंका है भाई जागृत में क्या हो रहा है अयं घटा होकर इदम बोध होता है कि मन अलग है घट अलग है घट मिट्टी से बना है मन से नहीं बना है ना वासना नहीं है ना मिट्टी से बना हुआ इसीलिए आप उस वाला देख रहे हैं हो तो स्वप्न में लेकिन मन ही घड़ा बना है ना फिर तो अहम घटक तो नहीं बोला मन तो मैं घड़ा हो जाऊं तो क्या कहूंगा मैं घटू बोलना पड़ेगा ना तो मन ने मन ही घोड़ा बना मन ही जो हाथी बना मन ही घड़ा बना मन ही सब कुछ बना तो मन को एक कहना चाहिए अहम घटा अहम तुर्गा एक तो नहीं बोला कहते हैं ऐसा न बोलने के पीछे वासना ही तो कारण है वासना ही हाथी बना और हाथी में इधम को भी वासना ही तो डाल रहा है कि जागृत में हाथी घोड़ा घड़े को किस रूपेण अनुभव किया था आपने रूपण अनुभव किया ना क्या हम रूपेण इधम रूपण अनुभव किया है आपने उसी अनुभव के मुताबिक वासना बनी उस वासना से जो सपरा पर देखा वहां भी तो आप इधम तो, तो, तो नहीं तो बोलोगे हम तो नहीं खा सकोगे नहीं पूर्व शासन ठीक है मन ही हो जाए तो हो जाता है लेकिन ये भी सोचना चाहिए ना मन ही उस रूप में जो हुआ है क्यों हुआ वासना को लेकर हुआ ना ये तो मन रहा पूर्व वासना में घोड़ा है जब वासना में ही घोड़ा है इदम भी तो वासना में क्यों नहीं बोल रहे वहां की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं वो भी वासना विष्व इधम वा ही हो जाता है इसी को भास्कर समझाने कहते देखो एवं मन अविद्या काम कर्म निमित्त भूत वासनावती कर्म वासना अविद्या इव सर्व कार्य अवद्य अतंत्रणे प्रवृत्त दृष्टिवासनाभ्यो दृश्यू अने शक्यते बहुत लंबी पंक्ति अविद्या काम भूत मन से अवद्या कामकर मन अविद्या अविद्या का कार्य कामना कामना का कार्य कर्म वह निमित्त जिसका उस निमित्त है वासनाएं, को वासना, है। वासना मन में, कर्म निमित्त वासना अविद्या वह वा, मन में क्या हुआ कर्म निमित्त वासना ने अविद्या की सहायता से अन्य मन ही हो रहा है इन मन ने क्या किया खुद घड़ा बना लेकिन अविद्या के वजह से कर्णमित वासना को लेकर अन्य के समान अनुभव कर दिया मन अपने आपको वहां भी क्या मान रहा है कर्ण अपने आप को मानता है और अपने आप को आपको घड़ा को देख रहा है अन्य वस्तंत्री व पश्यता अन्य मन वस्तंत्रण ग्रहण कर लग जाता है सर्व कार्य करने उनकी संपूर्ण कार्यकरण भाषा जितने भी बना ला है सब कार्यकरण संगत बना है ना उसने मन ने मन ने अपने दोस्त को बना दिया आपने अपने दोस्त बनाया है और दोस्त का शरीर कहां से बन गया शरीर भी बनाया उसकी भी इंद्रिया बना लिया उसका भी मन बना लिया सब कुछ अब बना लिया उससे भी एक जीवात्मा दोस्त है व्यवहार कर रहा है आ रहा है जा रहा है बात हो रही है आप खुद भी अपने भी एक बना लिए हो से दो मन बनाया ना आप और आपका मित्र दोनों जा रहे हैं दोनों बातें करते जा रहे हैं तो आपने दो चीज बनाया दो मन बना लिया दो शरीर बना लिया दो दो इंद्रियां सारी बना ली दो दो जीव भी बना लिया आपने और फिर भी इन सब कैसे बनाया किसमें अहम बना ले किस में इधम बना ले किस में, में कर्णत्व मान लिया जैसे जागृत में दो मित्र दोनों कर्ण अलग है कार्य अलग शरीर अलग है मन अलग है जीवात्मा अलग है उसी प्रकार उसी वासना के अंदर वहां पर क्या गया मन नहीं बल सब कुछ हुआ है तो भी उनमें यह सारा चीज को वासना के द्वारा आरोपित कर देता है अविद्या की महिमाश है और उनसे अलग कौन है सभी काल में दृष्ट हो वासनाभ्य दृश्य रूपाभ्यो अन्य जो, जो दृष्टा है साक्षी है जागृत का भी साक्षी स्वप्न भी साक्षी शुक्ति का भी जो साक्षी है वो कौन है वो वह हमेशा इस वासना में दृश्य रूपों से अलग है अतएव स्वयं ज्योति रूप है यह बात महानी सुदर्पित न्किदर्पित तार्किक द्वारा भी इस इसके स्वयं ज्योतिष को वारण कर संभव नहीं है नारित शक्य थे तस्मात इसलिए साधु मनुष्य प्रलिनेशु कर्णेश मनसी मनुष्य मनोमय स्वप्न का सारे चक्षुरादी इंद्रिया मन मिलिन हो गए किंतु मन न अभिलय नहीं हुआ अप्रलीनेच च मनसी तब क्या होता है मनोमया मन अपनी मनोमय बनाएगा स्वप्नान सरल पदार्थान शि सकल पदार्थ को देखता है या कहने में कोई भी दोष नहीं है ठीक ही कहा गया है ठीक तथा तो प्रतिदिन बिना स्वप्न भोग सिद्ध है स्वप्न में भोग प्रदान करने वाला कर्म कर निमित्त की वजह से जागृत गजादी नाम इदंत अनुभव है ना जागृत में जिस प्रकार से गजादियों को अनुभव किया था वासना नाम की वासनाओं में भी क्या हुआ तथे अनुभव उसी प्रकार का अनुभव होएगा। जैसा अनुभव वैसी वासना, और वासना से उत्पन्न वस्तुओं में भी वैसे ही अनुभव होगा तद वासन रूप विद्यावशाच क्योंकि वह वासन रूप अविद्या के वजह से ही हुआ है वासनाश्लिस मनस इदंत ही प्रती वासना का शर्त जो मन है वह मन क्या कर रहा है इन सारे चीजों को वा के समान प्रती है विशेषण तो जो है विशेषण ही रहता है हमेशा तो मन भी खुद क्या है विषय है विषयत्वाद वो विषय हो नहीं सकता इदम हमेशा क्या होता है विशेषण होता है और मन का विषय होगा ही कभी नहीं हो सकता विषय आत्म ने प्रकाशन करता विषय कौन है आत्मा ही है और प्रकाश रूप ही है जागृत्यादि कार्य ज्योतिषां जागृत काल में जागृति जागृति मैंने जागृतकाल में आदित्यदि कार्य ज्योतिष आदित्य कार्य रूपा जी ज्योति है चक्ष चक्षुरादि कर्ण रूपा ज्योति है सभी सत्व त आत्मसंज दुर्बोधम जागृत हुआ क्या है हम नहीं आत्म सं क्योंकि हमें बाहर में आदित्य कार्य रूप ज्योति विद्यमान है चक्षरादि कर्ण ज्योति विद्यमान है इनके रहते हुए उनसे संकीर्ण हो जाता है अतव आत्म दुर्बोध होता है स्वप्न में आसान हो गया स्वप्न तो तद अभा स्वप्न में न आदित्यधिकारी ज्योति भी नहीं है चक्षुराधिकर्ण ज्योति भी नहीं है सर्वकारी भिन्न हो जाता है अलग रह जाता है स्वप्न आदित्यधिकारी कर्ण ज्योतिषाम भाषमारत कोई कह सकता है स्वप्न में तो हम दिन देख रहे हैं दिन और रात स्वप्नों में दिन रात व्यवहार नहीं होगा क्या है दिन दिन दिन देखोगे में वहा सूर्य होगा कि नहीं होगा तो वहां भी तो सूर्य है आपने कैसे कर दिया स्वप्न में सूर्य नहीं है, भी है। ये नहीं हो तो क्या हो गया जागर काल देख रहे थे अंक वह भले वहां नहीं है लेकिन दूसरा कोई अंक तो है जागर काल में जिस सूर्य से आपने देखा वह सूर्य बल्ले स्वप्न में नहीं है दूसरा सूर्य तो है वहां तब कहते है वासना मात्र ही है वास्तविक नहीं है लौकिक पारमार्थिक, पार्थिक व्यावहारिक भी वो नहीं है उपराधि दृश्यवाच ये दो हेतु है वासना मात्रता, दृश्यवाच विषय प्रकाशन असामर्थ्य इसे वे विषय को प्रकाशित नहीं कर सकते जैसे कोई पेंटिंग है है ना चित्र बना हुआ है चित्र में सूर्य बना हुआ है और दिन के दोपहर का बारह बजकर दिखाया गया है वो जो कपड़े में बनाया हुआ जो चित्र का सूर्य है उसको लेकर के रात्रि 12 बजे में आप उसको खोल दो हो 12 बजे का सूर्य है ये इसे प्रकाश हो जाएगा गुजरात में जैसा चित्र पटस्थ बारह बजे का सूर्य भी दिख रहा हो लेकिन उस सूर्य से कोई चीज का प्रकाशन नहीं होता उसी प्रकार से आपके स्वप्न में विद्यमान वासना में इसे पटमय सूर्य से किस चीज का प्रकाशन नहीं नहीं नहीं होता। सूर्य सूर्य सूर्य से से से भी भी किस नहीं हो सकता। कल्पित कल्पित वो, वो प्रकाश देगा? कल्पित से कोई प्रकाश नहीं हो सकता। वासना विषय इसलिए ने लंबा चौड़ा दिया है इस प्रकार के बात सिद्ध कर दिया स्वप्न में ही इस प्रकार स्वयं ज्योतिष को आत्मा में सिद्ध किया जा सकता है अन्यत्र इसीलिए स्वयं ज्योति है अत्र मैने स्व स्व्यो दृश्य में स्वप्न नहीं स्वप्न विशेषण ग्रहण अर्थवित स्वप्न विशेषण ग्रहण करना सार्थक है और वह स्वयं विशेषण भी सार्थक हो जाता है सिद्धि हो जाती है अगर काणव्य श्रद्धा स्वप्न मनसो अभाव विवक्षा करण अभावे इसलिए काणव्य श्रुति में मैंने काणव शाखा में स्वप्न में मनसो अभावक्षा करनाथ मन के अभाव की विवक्षा नहीं किया गया कारणभावे नोध अभाव अत्र देव शब्देना इसलिए यहाँ पर इस मंत्र में अभी प्रश्न प्रश्न के मंत्र में देव शब्द हम लेंगे मन को लेंगे देव शब्दे परे देवे मन से एक ही मन एव उच्चते संप्रति मन ही कहा गया है ऐसे समझना चाहिए या देव शब्द से आत्मा को नहीं लेना ज्योतरा प्रकाश और देव आत्मा ऐसे देव शब्द से आत्मा नहीं लेना मन ही लेना चाहिए कर दिया अब वापस शास्त्रार्थ समाप्त हो गया देव शब्द से आत्मा लिया जाए या मन लिया जाए यह निर्णय हो गया आत्मा नहीं लेना यहां देव सबसे मन को ही लेना है कतम कथम महिमाचा यह मन अपनी महिमा को अनुभव करता है उसको कहे युत्रादि पूर्व दुष्ट तसिता पुत्र मित्रादि वासना समुदूत पुत्र मित्र विभवा अविद्या मन्यते जो इसने को पहले देखा था, तद में देखा था। और जागृत देखा उनकी वासनाओं से वासित होकर के अब क्या कर दिया सोने के बाद अविद्या के माध्यम से निद्रा रूपी दोष युक्त अविद्या के सहायता से एक अलग पुत्र मित्र आदिओं को वासना समुदम वासना से समूत पुत्र मित्र आदिओं पुत्र के समान मित्र के समान के द्वारा अनुभव करने लगता है तथा इसी प्रकार से अनुसनोती जागरण सुना हुआ पदार्थ था उन पदार्थों को वासना के माध्यम से स्वप्न के सुनने के समान अनुभव करता है यदि आप स्वप्न में किसा बात कर रहे हो और वास्तव में बात हो रही है वास्तव में आप सुन भी रहे हैं फिर बगल में जो सोया हुआ है उसे क्यों नहीं सुनाया देता में कोई बैठा है मानो जगह बैठा हुआ है। और देख रहे हैं आपको और आप अंदर सपने में गपे मार रहे हैं, बाहर जो बैठा आपको देखने वाला सुन सकता है इसे वास्तव अंदर बात हो ही नहीं रही है हो कुछ नु सुना देता अरे हल्की हल्की आप सुनाई जिस कमरे में कोई दो व्यक्ति बात कर रहा है घुस घुस घुस भी करता है जितने भी फिर पता तो लगी है कुछ हो रहा है ये वो आपस बात कर रहे हैं। में अंदर जो है, वो, वो सुनाई देता है क्या ये बात चल रही है वो स्वप्र में नहीं बोल रहे वास्तव वो आदमी उसको अलग की एक, एक रोग माना गया आजकल तो उसको डॉक्टर रोग मानते लेटे लेटे कुछ कुछ बोलते रहेगा सोया हुआ है तो कई कुछ मुंह से निकल जाता है तो वो, वो एक रोग है आदमी के अंदर एक, एक विलक्षण कमजोरी है जिसके वजह से वो वाणी को नियंत्रण कर नहीं पा रहा है नींद के समय में भी ये इंद्र चल पड़ता है काम करना जरूर सुनाई देता है यहां तक घटना घटी है देश में विदेश में भी कि आदमी सोया हुआ अचानक याद आ गया हमने मशीन ऑन रख छोड़ दिया मशीन फैक्ट्री में ऑन करके छोड़ा हुआ है और वो आदमी देख देख लो उसी अंधकार में उठा दरवाजा खोला लोग रहे रहे रहे क्या क्या हो हो रहा है बोल रहे क्या कर रहे हो। वो सुन ही नहीं रहा चला गया लोग पीछे पीछे भागे पता नहीं क्या हो रहा है छुने भी डर रहे कुछ हो जाए क्या पता क्या हो रहा है माशा पीछे पीछे भागे वो सीधा आ गया और आश्चर्य वहां फैक्ट्री के जो गार्ड है उसको रोक रहे या तो उनको ही दिखाई नहीं दे रहा होगा और जो जा रहे वो भी उनको नहीं दिखाई दे रहा है, कहानी वो अंदर घुस गया उसके पीछे जो जा रहे थे तो वो भी घुस गए सीधे फैक्ट्री में चला गया रात की शिफी चल रही थी सीधे अपने मशीन के पास गया अपने मशीन चल रहा था देखा दूसरों को बोला भे तुमने क्यों नहीं ऑफ किया हमारा मशीन फालतू चल रहा था मोटर चल रहा है बोल के उसने ऑफ किया फिर वहां से चले आया सीधा वैसे वैसे सो गया फिर सुबह होके उठा जब पूछा गया तो रात्र तो कहा गया मैं सो रहा था मैं तो गया ही नहीं अरे इतनी क्रियाकलाप हुई तुम्हें कुछ पता ही नहीं पता ही नहीं कुछ ऐसी ऐसी नाइट वॉकिंग करके नाम दिया फिर एक घटना ने ऐसे अनेकों घटना खबर मिली डॉक्टरों को अब उसमें गलत गई नाम रख गया नाइट वॉकिंग नाइट में वॉक कर दिया चल दिया आदमी ने काम धंधा करके लौट आया और खुद को पता नहीं है दूसरों को पता है अभी तो बोला कुछ भी नहीं है उस कौन नहीं गट गया। जा सड़क पर चला गया फैक्ट्री पहुंच गया तो वहां से लौट गया कम बात है ये सड़क में न एक्सीडेंट हुआ ना कुछ हुआ वो, वो जा रहा है पीछे तो भाग भी रहे हैं ना भागने वाले को उसके बारे वो उस उस भाग रहे हैं। मेरे पीछे रूस मालूम नहीं और आश्चर्य रात्रि के ड्यूटी वाले पर खड़े हैं देख रहे हैं लेकिन उन्होंने है, है। रोका भी नहीं कौन घुर्स रहे हो कहा घुस रहे आज तक वैज्ञानिक लोग इसे खोज में लगे हुए हैं समझ ही नहीं पा रहे हाँ, वो भी नहीं चित्र मा ईश्वर चला रहा है ना उस समय व्यक्ति का अपनी बुद्धि का काम नहीं कर रही वास्तव में समि काम कर रहा है समी देख रहा है कि मशीन ऑन है वह आग लग जाएगा नष्ट हो जाएगा कंपनी ईश्वर ने उसको दौड़ाया जब दूसरों की बुद्धि कोई काम नहीं कर रही है वहां तो क्या करें तो जागृत अवस्था में ईश्वर उस पर सवार नहीं हो सकता लेकिन ईश्वर ने सो के आदमी परिवार होकर काम करा दिया अभी हम शास्त्रकार में वसंत दे देंगे कि जैसे प्रमाण मिलता है अर्जुन को घटोत्ष ने उठा के लागू नहीं लाया, लाया? सोते हुए को किसको दिखाई दिया चित्रांगदा के बगल में सो रहा था मणिपुर में दूसरी शादी में ना उनकी तीन शादी में तीर्थ दूसरी शादी में जिसका बेटा बब्रुआ पैदा हुआ अर्जुन का बेटा चित्रांगदा उसके बाद में गया किसी को नहीं दिया राजमहल में रात्रि में राजकुमारी राज जो शादी कर रखी है उसके महल में घुसना कोई सामान्य बात है, तो माया है? माया ना, है? है ना? मैंने जब माया कहो कि कुछ भी कहो वही ईश्वरीय माया है तो खेल खेल रही है अभी भी ये तो मैं कह रहा हूं उस दृष्टांत आप कैसे कह देते हो ईश्वरीय माया काम कर रहा है तो ईश्वर नहीं कहा तभी वो सामर्थ्य में कहा सामर्थ्य आ जाएगा ईश्वर नहीं कहा ना तो सामर्थ्य आ गया वो समस्या हो गया उसको उठाया और अर्जुन को पता ही नहीं चला न चित्रांग को पता चला न किसी को पता नहीं चला उठाकर सीधा लागे रख दिया दूसरे जगह वहां जगता जगता कहा है आ गया लेकिन उसको विस्मृति भी करा दिया अर्जुन को वो, वो नहीं भर घर में कहा से टप गया नहीं सोचा ठीक है यहां से यात्रा आगे कर दिया उसने वो भूल ही दिया चित्रांगदा को भगवान ने पूरी विस्मृति करा दी देखो अर्जुन को अर्जुन ये को याद ही नहीं है वहां चित्रांगदा का जब मणिपुर में लाए तब भी यही हाल रूपी को भूल गया नागलोक का भूल ही गया उसको पता ही नहीं उसको चला है ऊपर वहां से यहाँ लाया गया वो उसको भूल गया इसी बात बब्रवान से लड़ाई हुई अर्जुन का तब तो तो तो बच्चा हमारा बाप बोल, मुझे बाप बोल रहा है चित्रांग तो पत्नी नहीं बोल गया उसको भयंकर लड़ाई है वो बब्रवान के लिए फिर सारथी बनती है चित्रांदा हाँ, अर्जुन के लिए तो फिर सुभद्रा बनती है सार्थी पत्नी मां सारथी है इसकी पत्नी वहा एक पत्नी वहा एक पत्नी दोनों सारथी बाप बेटे लड़ रहे हैं में। महाभारत चित्रीकरण है सारा चीज हो गया अर्जुन यही का का। मानना पड़ता है ईश्वर ने कराया तो समि का जो अभिमानी देवता वो काम कर रहा है उस समय में वृष्टि सोया हुआ है उसी प्रकार यहाँ पर पुत्र मित्र देश दिगंध देशान दिगंध प्रत्यनभूतम पुनः पुनः तत्प्रत्यनुभवी अन्न भिन्न देशों में घुमा भिन्न भिन्न दिशाओं में गुमा उन देशांतरों में दिगंतरो में जो जो अनुभव ज्ञाता अनुभूत पुनः पुनः उसी के समान तत् अनुभव दी उसका पुनः अनुभव कर लेता अनुभवती इव है जोड़ा कहते हैं अविद्या अविद्या के द्वारा स्वप्न में पुनः अनुभव करने के समान अनुभव करता है तथा दृष्ट अस्विन जन्मनी अदृष्टंच जन्म दृष्ट में करता दृष्टम इस जन्म में जन्मांतर अध्यंत दृष्टे वासन अनुपत्ते है